तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का विचार हो चुका है द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक सात मंत्रों से आचार्य मुख से श्रुति ने बताया कि आत्मा ही ब्रह्म है शिष्य ब्रह्म अपने द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म का आत्मरूप से ग्रहण कर पाया या नहीं कर पाया यदि आत्मरूप से ग्रहण किया होगा शिष्य ने तब तो ठीक ही है और आत्मरूप से ग्रहण नहीं हुआ होगा तो आत्म रूप से ग्रहण कराने के लिए द्वितीय मंत्र के प्रथम खंड में आचार्य मुख से ही श्रुति ने शिष्य के निश्चय को हिला करके देखा थोड़ा स्थुना निखन्याय से और आचार्य के द्वारा जब यह कहा गया कि यदि ब्रह्म को अपना ज्ञेय और अपने को ब्रह्म का ज्ञाता समझते हो जैसे अनात्म वस्तु घटादी को घटादि का ज्ञाता समझता है कि घटादि को मैं जानता हूं घटादि का मैं ज्ञाता हूं घटादि मेरे गेय है विषय है ऐसे ही विषय तया यदि ब्रह्म को तुम जानते हो तब तो वह ब्रह्म ब्रह्म का सम्यक स्वरूप नहीं है अल्प स्वरूप है सोपाधिक स्वरूप है और निरुपाधिक ब्रह्म बोध के लिए तो ब्रह्म स्वरूप विचारणीय ही है आचार्य के द्वारा प्रेरित शिष्य एकांत में जाकर के ब्रह्म का मनन निधिध्यासन करके फिर निरुपाधिक ब्रह्म का अनिदन यानी अहंतया निश्चय करके आचार्य के पास आता है और नम्रता पूर्वक आचार्य को कहता है कि मन विदितम सुको हटा करके बताता है अपने निश्चय को सुविदित नहीं बताता विदित बताता कि मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं ईदन तया जानता हूं ऐसा नहीं कहा सु लगाता तो इधन तया जानता हूं यह अर्थ निकलता आचार्य ने कहा कैसे जानते हो ब्रह्म को बताओ द्वितीय मंत्र के अवतरण भाष्य में यही आचार्य का शिष्य के प्रति प्रश्न है कि कथम इति। प्रथम मंत्र के अंतिम दो पदों से शिष्य ने अपना निश्चय बताया कि मन्य ने तो आचार्य ने पूछ, पूछा शिष्य से कि कथम विदित मन से ब्रह्म कथम करता कि ब्रह्म को किस प्रकार जानते हो बताओ तो अपना निश्चय द्वितीय मंत्र से शिष्य बता रहा है ना हम मनने सुबे वेद सुवेदेति वाक्य भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे ना हम ऐसे तो बिंदी छपी है यहां हकार पर तो पदच्छेद करेंगे तो न अहम ऐसा निकलेगा लेकिन वाक्य भाष्य में भाषकार भगवान अहम ऐसा पदच्छेद न करके मानते हैं नाह यानी न अह अह एक निपात है अवधारण अर्थ में एव अर्थ में इसलिए नैव ये अर्थ निकलेगा और वहां मन्ने ही है उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष का कर्ता अहम पदार्थ ही होता है हां। मनु अवबोधने धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है ना तो अस्मद शब्द क्रियापद के पास में उस वाक्य में उच्चारित हो या न हो तो कर्तवाच्य में फिर वो हो जाता है उत्तम पुरुष अस्मदी उत्तम ऐसा पाणनीय सूत्र है उसके अनुसार तो इसलिए अहम शब्द न होने पर भी मनने का कर्ता अहम अर्थ ही निकलेगा और अह एव अर्थ में निकलेगा अहकार अर्थ तो, हकार पर अनुस्वार है तब तो अहम ही निकलेगा वाक्य भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अनुस्वार नहीं माना है नाह ऐसा पाठ माना है तो उस पक्ष में मैं ये कह रहा हूं कि नहीं वह ऐसा अर्थ निकलेगा शिष्य कह रहा है कि अहम ब्रह्म सुवेद नैव मन्य ऐसा लगाना तो अहम का अध्याय किया जाएगा ऊपर से जब अह ऐसा रहेगा तो मन्य क्रियापद के कर्ता के रूप में अस्मद अर्थ अहम का अध्यय किया जाएगा कि अहम ब्रह्म सुवेद इति नैव मन्य ऐसा मैं ब्रह्म को सुवेद नहीं मानता हूं मेरा निश्चय है कि ब्रह्म मुझे सुवेद नहीं है का मतलब ईदन तया ज्ञात नहीं है मैं ब्रह्म को विषय तया अनुभव में आने वाली वस्तु नहीं मानता हूं ब्रह्म सुवेद इति न मनने का अर्थ निकलेगा तो इसका अर्थ है फिर तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो ब्रह्म तुम्हें सुवेद नहीं है का अर्थ है ब्रह्म तुम्हें अज्ञात है ऐसा यदि आचार्य कहेंगे तो शिष्य कहता है न वेद इति नहीं वह मनने इसको ले आना इधर भी न मन्य को यहां पर भी ले आना कि ब्रह्म न वेद इति न मनने ये न शुरू में नो हि है न, मैं। मन्ये ना निषेद अर्थ में मनने को लेना कि ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं ब्रह्म को विषयतया जानता हूं ऐसी भी मेरी मान्यता नहीं है और ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं तो क्या मानते हो फिर तो कहा वेद ब्रह्म को जानता हूं तो जानते हो तो और शब्द से भाषकर भगवान कहेंगे कि न वेद च का मतलब विदित अविदित से अतिरिक्त जो आत्मा है उस रूप से मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है ब्रह्म को मैं आत्म रूपेन न अहंतया जानता हूं ये वेद च इससे बताया जा रहा है और शब्द से न वेद का मतलब विषय तया, तया नहीं जानता हूं और वेद का अर्थ निकलेगा अहंतया जानता हूं तो आचार्य को अपने इस सम्यक निश्चय को दृढ़ता से प्रदर्शित करने के लिए शिष्य निषेध निषेधार्थ में तो उस मनने के साथ हाँ नहीं।, नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता नहीं। हाँ तो नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता हूं का अर्थ है कि वेद मैं जानता हूं हाँ नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं तो फिर क्या है तो कह वेद और वेद का अर्थ विषय तया भी जानता हूं ऐसा नहीं च शब्द से न वेद ये च से निकलेगा न वेद हाँ तो इन सब वाक्यों से नोन वेदेति वेद से यह बताया जा रहा है कि जो आपने आगम वाक्य के द्वारा बताया आ, हे उपाधे भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है करके उसी रूप में मैं ब्रह्म को जानता हूं हाँ निषेधार्थक है नो no, निषेदार्थ में है तो न वेद इति न ऐसा लगाना है नहीं जानता हूं ऐसा नहीं का मतलब जानता हूं लेकिन जानता हूं का अर्थ भी ये नहीं करना कि विषय तया जानता हूं इसलिए न वेद यानी विषय तया न वेद और मैं स्वयं होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को अज्ञात नहीं हूं इसलिए वेद मैं के रूप में जानता हूं और ऐसा ही ज्ञान आगम वाक्य के द्वारा अपेक्षित है आ, आचार्य को उनके आचार्य ने आत्मरूप से ही ब्रह्म का ज्ञान कराया था और शिष्य ने भी नो वेदेति वेद च इत्यादि से बताया कि मैं आत्मरूप से ब्रह्म को जानता हूं ये बताया विषय तया जानना हाँ। तो इस प्रकार ये मैं ब्रह्म हूं ऐसा मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है ये पूर्वार्ध में शिष्य ने आचार्य के सामने रखा और अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहते हुए इस निश्चय की दृढ़ता ज्ञापित करने के लिए उत्तरार्ध में कहता है शिष्य यो नद तद वेद तदवेद यदि आचार्य कहे कि तुम तो ब्रह्म को न वेद वेद इत्यादि कह रहे हो ये तो एक प्रकार से तुम्हारा वाक्य पूर्वापर विरोधग्रस्त है ऐसा यदि आचार्य कहेंगे तो शिष्य आचार्य को कह रहे हैं कि जो मैंने इस वाक्य के द्वारा बताया है कि मैं ब्रह्म हूं करके इस वाक्य अर्थ को इसी रूप में जो मेरे सहपाठियों में आपके शिष्य भूत मेरे सहपाठियों में से ऐसा जानता है आपके द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म को वही जानेगा जो मेरे इस वाक्य का ठीक-ठीक अभिप्राय जानेगा। इस अभिप्राय से तृतीय पाद है कि नह याने ये पादे के बहुवचन के स्थान पर अन्वादेश में आदेश हुआ अस्माकम के स्थान पर न है और सष्टी है निर्धारण अर्थ में तो नह का अर्थ है हम लोगों में से और हम लोगों में से मैंने किन लोगों में से आपके शिष्य जो मैं तथा मेरे सहपाठी हैं उन हम लोगों में से यह यानी जो में, आपके विद्यार्थी में से जो कोई विद्यार्थी तदवेद पहला तत्शब्द तद नो वेदेति तिवेद ये जो परस्पर विरोधग्रस्त वाक्य प्रतीत हो रहा है पूर्वापर विरोधग्रस्त वाक्य प्रतीत हो रहा है उस वाक्य का परामर्शक है न शब्द इसलिए न का अर्थ निकलेगा आ, यह वाक्य तत्काव अर्थ निकलेगा ये वाक्य नो वेदेति वेदे ये जो मेरे द्वारा अपने निश्चय को प्रदर्शित करने वाला वाक्य बताया है जो आपातः पूर्वापर विरोधग्रस्त सा प्रतीत होता है उस वाक्य को ठीक ठीक जानता है उस वाक्य अर्थ को जो ठीक ठीक जानता है ये तत्शब्द से लेना इस मेरे द्वारा अपने अनुभव का प्रदर्शक जो वाक्य कहा गया इस वाक्य का सम्यक अभिप्राय जो जानता है मेरे सहपाठियों में से मेरा यह निश्चय है कि तदवेद यह शब्द के द्वारा अपेक्षित एक स का अध्यार करना तो स यानी वो मेरा सहपाठी जो मेरा सहपाठी मेरे वाक्य के ठीक ठीक अभिप्राय को जानेगा जानता है स ये ऊपर से लगाना वह मेरा सहपाठी ही आपका शिष्य तद्वेद यानी आपके द्वारा उक्त जो आत्मा ब्रह्म है करके ब्रह्म तत्व है आगम वाक्य से उसको ठीक से जानता है दूसरे तत्का अर्थ है ब्रह्म और वेद यानी सम्यक वेद माना जाएगा कि ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता वही है ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है जो मेरे वाक्य के अभिप्राय को जानता है, और जिसको मेरे वाक्य का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है मेरे वाक्य में वह नहीं जान पा रहा है माना जाएगा ब्रह्म को ही ब्रह्म को नहीं जानता इसका अर्थ है कि वह एक प्रकार से शिष्य ये ज्ञापित कर रहा है कि अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात अधि इस आगम वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ को ही प्रदर्शित करने वाला नौन वेदेति वेद च ये मेरा वाक्य है जो आगम वाक्य कह रहा है उसी अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है मेरा ये वाक्य इसलिए आगम अर्थ को जानने वाला ही ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता माना जाएगा और आगम अर्थ को ही बताने वाला शब्दांतर है अर्थांतर नहीं है नो ने वेद यह केवल अर्थांतर नहीं है शब्दांतर मात्र है आगम वाक्य के ही अर्थ को शब्दांतर से मैंने वेद च इस शब्द वाक्य से बताया है इसलिए इस वाक्यर्थ को जानने वाला ही आगमार्थ को यानी ब्रह्म तत्व को जानने वाला है ये मैं कह रहा हूं योन तद तदवेद तद कहा वो कौन सा तुम्हारा वाक्य है जिसको जानने वाला जिसके अभिप्राय को जानने वाला ही तुम्हारा निश्चय है कि सम्यक ब्रह्म ज्ञाता है करके वह वाक्य कौन सा है तो वही वाक्य फिर से चौथे पाद में बताया इसलिए दूसरा पाद और चौथा पाद एक जैसा ही है कि नो वेदेति वेदच ये मेरा वो वाक्य है इस वाक्यर्थ का अभिप्राय जो जानता है वह ब्रह्म का ज्ञाता है ये जो मैं कह रहा हूं वो ये वाक्य है वो आगम वाक्यर्थ को ही बताने वाला शब्दांतर है हाँ दृढ़ विश्वास है बिल्कुल संशय विपर्य रहित ब्रह्म का अनुभव है तो फिर उसे जिसको अनुभव है उसे किसी प्रकार से कोई विचलित नहीं कर सकता आचार्य ने इसी के लिए विचलित किया था और ये दृढ़ता को प्रदर्शित करने वाले वाक्य को सुन करके आचार्य आल्लादित हो रहे हैं तो न वेदेति वेदच यह वो वाक्य हैं जिस वाक्यर्थ को जानने वाला मैं कह रहा हूं ब्रह्मवेत्ता है करके भाष्य को देखिए ना कथम इति ये आचार्य का प्रश्न है श्रीणुत ये आचार्य को शिष्य कह रहा है कि आप सुनिए मेरे निश्चय को मेरा जो ब्रह्म विषयक निश्चय है वह आपके द्वारा उक्त आगमार्थ विषय ही है यह आपसे मैं प्रमाणित करना चाहता हूं इसलिए सुना रहा हूं आप सुनिए श्रीनुत और ना हम मन सुवेद इति और नैव यह अर्थ कर रहे हैं कारथय भास्कर भगवान यहां पर भी जो एवकार सहित न को बोल रहे है न एवकार के साथ तो बिल्कुल ऐसा मैं ब्रह्म को मानता ही नहीं हूं ये कहा जा रहा है विषय तया ज्ञात नहीं मानता हूं और अहम जो है ये के कर्ता के रूप में ऊपर से भी आ सकता है तो मन्य सुवेद ब्रह्म ब्रह्म सुवेद है ऐसा मैं नहीं मानता हूं यह मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है तो फिर यदि आचार्य ऐसा कहें कि नैव ही विदितम त्वया ब्रह्म तब तो ब्रह्म तुम्हें विदित है नहीं तुम फिर ब्रह्म को जानते ही नहीं हो का मतलब बिल्कुल वैसे हो जैसा एक प्राकृत व्यक्ति अनपढ़ बिल्कुल शास्त्र से जिसका दूर दूर से भी कोई संबंध नहीं वो भी ब्रह्म को नहीं जानता है ऐसे तुम भी ब्रह्म को नहीं जानते हो ऐसा होगा तो इसे निवृत्त करते हुए हटाते हुए कहते हैं कि आ, नयवतर नयवतर नव तरी ब्रह्मा इति उक्त शिष्य आचार्य ने शिष्य को ऐसा कहा तो आह यानी शिष्य कहता है वेद इति नो न वेदेति वेद च यह द्वितीय पादात्मक वाक्य बोलता है यह वाक्य हैं आगमार्थ को प्रकट करने वाला आत्मरूप से ब्रह्म को जानता हूं और पहले वाक्य ने कहा विषय तया नहीं जानता हूं वेद इसमें च शब्द से न वेद इसको लेना है ये ठीक भाष्कर भगवान कहते हैं कि इति ची शब्दात न वेद अब शिष्य के ऐसा कहने पर यदि आचार्य इस वाक्य के विषय में पूर्वापर विरोधग्रस्तता विषय शंका करते हैं तो उस शंका का निराकरण शिष्य आगे करेगा उससे पहले ये शंका को देखिए कि ननु नु विप्रतिषिधम ना हम मनने सुवेदन वेद च इति तो कहा यह वाक्य जो है प्रथम पादात्मक तथा द्वितीय पादात्मक ये जो दो वाक्य हैं ये दो वाक्य आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ को बताने वाले हैं इसलिए पूर्वापर विरोधग्रस्त तुम्हारा यह वाक्य है कैसे विरोध है तो उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यदि न मनने से सुवेदी तो कथम मनने से वेदच यदि ब्रह्म सुवेद नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हो कि वेदच मैं ब्रह्म को जानता हूं क्योंकि लोक में देखा जाता है कहते हैं कि अथ मन्य से वेद यदि तुम मानते हो कि ब्रह्म को जानता हूं तो कथम मन्य से कथम न मन्य से सुवेदी तो फिर सुवेद कैसे नहीं मान सकते तुम तो जिसको जानते हैं तो अच्छी तरह से भी जानते हैं अर्थ निकलेगा क्योंकि एक ही वस्तु विषयक एक व्यक्ति को यदि ज्ञान है तो उसका वो सुज्ञान ही माना जाएगा ये आगे कहते हैं कि एकम वस्तु ये न ज्ञाएते तेनाव तदेव वस्तु न सुज्ञाएते विप्रतिषिधम संशय विपर्यो वर्जय्वा कहते हैं किसी वस्तु विषयक संशय और विपर्य यानी भ्रांति को छोड़ कर के ये नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी वस्तु का ज्ञाता उस वस्तु को जानता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानता है ये नहीं कहा जा सकता और ऐसा कहा जाएगा तो विरोधग्रस्त वाक्य कहा जाएगा संशय में तो ऐसा हो सकता है विपर्य में हो सकता है लेकिन ये तो क्या ब्रह्म विषयक तुम्हें संशय रूप या विपर्य रूप ज्ञान है क्या तुम तो कह रहे हो सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान जिस वस्तु का रहेगा उस वस्तु का ज्ञाता उसे अच्छी तरह से जानता है ये माना जाएगा और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जानता हूं सुविज्ञ नहीं मानता हूं लेकिन विज्ञय मानता हूं ये विरोधग्रस्त वाक्य है तुम्हारा और यदि ये कहो कि संशय या विपर्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित होने से यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कहा ना आपने कि संशय विपर्यो वर्जयित्वा मतलब संशयात्मक ज्ञान जिसको है वो तो ऐसा कह सकता है विपर्य जिसको है वो ऐसा कह सकता है कि जा, नहीं जानता हूँ किंतु तो अच्छी तरह से नहीं जानता हूं ये वाक्य उस वस्तु के विषय में उचित माना जा सकता है जिस वस्तु का संस्यात्मक ज्ञान है या विपर्यात्मक ज्ञान है ये कह रहे हैं कि संशय नच और लेकिन इस प्रकार का ज्ञान तो ब्रह्म विषयक अपेक्षित नहीं है तो नच च ब्रह्म संशयी तत्व न ज्ञेय विपरीत नियन्तु शक्य न च का शक्यम के साथ करना ब्र सं संशयितेयं न च शक्य ब्रम् विपरीत नियंतुम न शक्यम। ऐसा करना <coughs> ब्रह्म को संशयित संदिग्धनुपेन संध्यास्पदनूपेण संशय विषय त या विपरीतत्व ने यानी विपर्य विषयतया जानना उचित है ऐसा नियम नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी वस्तु का सम्यक ज्ञान तो माना जाता है सफल और संशय और विपर्य को माना जाता है अनर्थ का ही कारण तो ब्रह्म विषयक संशय और विपर्य प्रयोजन का हेतु न बन करके अनर्थ का ही हेतु बनेगा ये कह रहे हैं कि संशय विपर्यो ही सर्वत्र अनर्थ करत्व नहीं वो प्रसिद्ध हो सभी वस्तु विषयक संशयात्मक ज्ञान विपर्यात्मक ज्ञान ज्ञाता के किसी कल्याण का हेतु न बनकर के अनर्थ का ही हेतु बनता है दुख का ही कारण बनता है तो सर्वत्र अनर्थ करत्व प्रसिद्ध तो एवं तो इस प्रकार ये पूर्वार्थ के विषय में आचार्य ने शिष्य को विचलित किया और यद्यपि आचार शिष्य के सम्यक ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला वाक्य है और शिष्य का यदि सम्यक निश्चय होगा तो खूब विचलित करने वाला कोई आ जाए कितना भी बड़ा तो भी सम्यक ज्ञानवान विचलित नहीं होगा यही आचार्य चाहते हैं जैसे जो ओस थुना ठीक ठीक गढ़ जाता है तो उसको हिलाने पर भी तो हिलता नहीं है तो माना जाता है ठीक ठीक गड़ गया है ऐसे ही सम्यक निश्चय को प्रदर्शित करने वाले इस वाक्य के विषय में पूर्वापर विरोधग्रस्तता की शंका करके आचार्य ने शिष्य के बुद्धि को विचलित करने का प्रयास किया लेकिन कहा जा रहा है कि शिष्य आचार्य के द्वारा विचलित कराए जाने पर भी विचलित नहीं हुआ ये आगे कहते हैं कि एवं आचार्य विचाल्य मानो शिष्यो न न इस प्रकार आचार्य के द्वारा शिष्य को विचलित किए जाने पर भी शिष्य न का मतलब विचलित नहीं हुआ अपने निश्चय पर दृढ़ रहा कि हम ठीक कह रहे हैं हमारे वाक्य में पूर्वापर विरोध नहीं है कैसे तो कह रहे हैं कि अन्यदेव तद विदिता अथो अविदिता अधि इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय उपपत्ति संप्रदायबलाअुभवला जगर्ज ब्रह्म विद्याश्चयता दर्शयन आत्मन तो शिष्य विचलित नहीं हुआ अपितु गर्जना करने लगा जैसे मेघ गरजते हैं ऐसे गर्जना करने लगा जगरज। तो क्या गर्जना करने लगा यानी दृढ़ता से अपने बात को रखने लगा ये गर्जना करना है बिना विचलित हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहना यही गर्जना करना है वो गर्जना करने लगा किस विषय गर्जना थी उसकी तो कहते हैं आत्मन ब्रह्म विद्याम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्म यानी स्वयं की अपनी ब्रह्म विद्या विषयक दृढ़ निश्चयता को आचार्य को प्रदर्शित करते हुए दिखाते हुए कि इस समय ब्रह्म का सम्यक बोध मुझे है यह अपनी सम्यक बोधता को स्पष्ट प्रदर्शित करते हुए वो गर्जना करने लगा कहा यह सब सामर्थ्य कहां से आया इतना सम्यक निश्चय कैसे हुआ तो कहा अन्य अथवा अविदितात अधि ये जो आचार्य के द्वारा उक्त आगम संप्रदाय है परंपरा उपदेश से प्राप्त ज्ञान है उस संप्रदाय बल के आधार पर और दूसरा उपपत्ति अनुभव बलाच्य केवल आचार्य के द्वारा सुन करके ग्रंथ बंद करके बैठा ऐसा नहीं होमवर्क भी ठीक ठीक कर लिया है होमवर्क करना होता है स्वाध्याय में सुने हुए अर्थ का मनन निधि ध्यास श्रवण के पश्चात उपपत्ति शब्द से मनन को लेना और अनुभव शब्द से ले निधिध्यासन का अर्थ हुआ श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों ठीक ठीक किए हैं और तीनों के द्वारा निवर्त्य दोष स निवृत्त होने के बाद आगम वाक्य से अहम ब्रह्मास्म त्याकारक अनुभव कर लिया साक्षात्कार हुआ है इसलिए अवाना आवरण भी निवृत्त हो गया है और वह स्वयं ज्योति ब्रह्म मय के रूप में स्वयं स्फुरित हो रहा है जिसको जिस वस्तु का मय के रूप में स्वयं अनुभव हो रहा है वह वस्तु उस वस्तु को प्रकट करने वाला आगम वाक्य के ही अर्थ को स्पष्ट करने वाला शब्दांतर मात्र ये वाक्य है इसलिए वाक्य जो है पूर्वापर विरोधग्रस्त नहीं है ये पूरे आत्मविश्वास के साथ शिष्य कह रहा है ये कहते हैं कि अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता अधि इति आचार्य उत्त आगम संप्रदाय बलात्पत्ति अन्व ब जगर्दर्शयन आत्मन तो कहते हैं कैसे वो अपनी ब्रह्म विद्या विषयक दृढ़ निश्चयता को प्रकट किया आचार्य के सामने शिष्य ने और अपने वाक्य को पूर्वा पर विरोधग्रस्त नहीं है ये कैसे बताया तो कह उत्तरार्ध के द्वारा बताया है तदवेद तदवेद ये उसकी वो गर्जना है कथम शब्द से लेना है कि कथम हाँ, शिष्य आचार्य के सामने कैसे गर्जना किया मतलब अपनी दृढ़ निश्चयता को अपने वाक्य को पूर्वा पर विरोधग्रस्त नहीं है ऐसा कैसे स्पष्ट किया हाँ। <गारी> वगैरह तो देखें लेकिन यहाँ पर यह है कि उत्तम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के दृढ़ता को भी निश्चय को भी दिखाने के लिए ये आचार्य और शिष्य की संवादात्मिका श्रुति की कल्पना है आचार्य और शिष्य का संवाद ये सामने वाले व्यक्ति को यानी वर्तमान अध्येता को ये शिक्षा देने के लिए की इतनी दृढ़ता नायम नए तर्क अनुमति रातना भी कोई यदि सम्यक अनुभव है तो सम्यक अनुभव को विचलित करने वाला कितना भी कुतर्क लेकर के सामने कोई आ जाए तो वह विचलित ना हो ये एक शिष्टाचार के द्वारा वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है इतना दृढ़ निश्चय बाकी वहाँ पर भी वो एक शिक्षा ही है वहाँ वो अलग प्रकार की शिक्षा है ये शिक्षा क्योंकि विचार प्रधान शिष्य है यहाँ पर उत्तम अधिकारी है ना वहाँ उपासना का प्रकरण है वहाँ भावना प्रधान है यहाँ विचार प्रधान है और विचार में कभी कभी कोई कोई नाटककार जो है ऐसा भी नाटक कर सकता है या अपने महाराज जी बताते थे ना एक व्यक्ति दूसरों को बहुत हंसाता था और ऐसे लोगों को लगता था कि ये पूरा जीवन बड़ा खुश रहता होगा मुंबई में उनको मिला था और वो आता था और आता पास महाराज जी के पास तो महाराज ने कहा आप तो सबको हंसाते रहते हैं सबको हंसाते रहते तो अंदर से बड़े खुश होंगे तो उस समय महाराज जी और वो दो ही थे तो इतना रोने लगा इतने रोने लगा महाराज जी के सामने और कहा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं होगा और ऊपर से तो इतना चेहरा हसता हुआ था और लोगों को भी हंसाता था लोगों को लगता था कि भ्रम था कि अंदर से इतना प्रसन्न होगा लेकिन कहा मेरे जैसा दुखी प्राणी तो इस संसार में नहीं होगा का मतलब ये ब्रह्म विद्या का ऊपर से चेहरे में ये भी हो सकता विचार जहा विचार से बात सिद्ध करनी होती है तो ऐसा हो जाता है तो नाटक भी कहा से आ सकता है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का ऊपर से अपना चोला उड़ लिया तो विचार के सामने फिर तो यहां दिखा रहा है कि नहीं दृढ़ता के साथ कि यदि मेरा जैसा अनुभव है ब्रह्म के विषय में तो आपके शिष्यों में से अन्य जिस किसी भी शिष्य का मेरे अनुभव के तरह अनुभव होगा तभी वह सम्यक ब्रह्म ज्ञाता माना जाएगा तो इससे जो है वो आत्मविश्वास और ये सब प्रकट होता है तो कथम इति यानी कैसे गर्जना की यानी अपनी दृढ़ता को स्पष्ट किया आचार्य के सामने कहते उत्तरार्ध के तृतीय पात से योनस यो, याने यो याने यह अस्माकम ना सब नाम मध्यचारी कहते सहपाठियों को तो तद, तद यानी मद उक्तम वचनम ये तो मेरे द्वारा उक्त वाक्य है जिसमें पूर्वापर विरोधग्रस्तता की शंका की जा रही है जिसके विषय में उस मेरे वचन को तत्वत वेद अभिप्राय ठीक से जानता है उस वचन का मेरे जो स का अध्यय किया शब्द के द्वारा अपेक्षित स का अध्यार तो स तीय तत्कार करते ब्रह्म आपके द्वारा आगम वाक्य से उक्त ब्रह्म यानी आगमार्थ ब्रह्म है आगमार्थ तो यानी ब्रह्म और ब्रह्म यानी आगमार्थ वेद ठीक जानता है। तो कौन सा वचन है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट आगम वाक्य के समानार्थ की तुम बताना चाहते हो ऐसा वो तुम्हारा वचन कौन सा है तो किम पुनः तदव इत्यतः आह का अभी जो मैंने पूर्वार्ध में द्वितीय पार के रूप में कहा है वो तो इत नो नेदेद च नो ने वेद च ये वो मेरा वचन है जो आ, आपके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के ही प्रका, आगमार्थ का ही प्रकाशक है आगमार्थ को ही बताता है आत्मा ब्रह्म है इस बात को बताता है यदे अन्य इत्यादि वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में आचार्य वचनात आचार्यवचनाद वचन शिष्यवाच इति न आशंकनीय इत्या यदे अन्य तो वेदेति वेद च ये तो शिष्य ने कहा और आचार्य ने तो कहा था अन्य देवत विदितात अथवा अविदितात अधि तो यहाँ तो शब्दांतर है इसलिए आचार्य ने जो वचन कहा आगम वाक्य उस वचन से शिष्य का वचन अन्य देव अलग ही है वचन अलग है तो अर्थ भी अलग ही है इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए न आशंकनी आगम वाक्य से भिन्नार्थकत्व शिष्य के वचन में नहीं सम, है यदेवे अन्य तद विदितात अथो अविदितात अधि इति उक्तम वस्तु यानी अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस आगम वाक्य के द्वारा उक्त जो वस्तु है वो वस्तु है आत्मा ब्रह्म है ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु इसी वस्तु को अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य एकत्व का अनुमान यानि मनन अनुमान से लेना अनुमान युक्ति है युक्ति से वेदांत अर्थ का चिंतन मनन कहलाता है इसलिए अनुमान शब्द से मनन और अनुभव और निधिध्यासन पूर्वक अनुभव इससे संयोज्य का मतलब मनन और निधि से उसी अर्थ को आगम अर्थ को ही जोड़ करके ठीक ठीक का मतलब अनुमान प्रमाण और अनुभव प्रमाण और शब्द प्रमाण हुआ आगम इन तीनों प्रमाणों में एकार्थत्व है और इति निश और संयोज्य निश्चितम तो आत्मा ही ब्रह्म है ये निश्चय कर लिया अनुभव कर लिया और फिर ये निश्चितम ये भी वस्तु का विशेषण है ब्रह्मात्मे निश्चित ब्रह्मात्मेव्याण नो न वेति वेद ची अवोचत अवोचत उक्तवान कौन शिष्य शिष्य ने गुरु के द्वारा उपदिष्ट आगम वाक्यर्थ का ही मनन निधिध्यासन से ठीक ठीक अनुभव करके निश्चय कर लिया और फिर श्रुति मनन और निधिध्यासन से अनुभूत निश्चित यानी अनुभूत जो वस्तु है उस वस्तु को वाक्यांतर से याने नो वेदेति वेद च इस वाक्यांतर से अवोचत यानी गुरु के सामने बताया अवोचत आ, किस लिए बताया गुरु के सामने ये मैं बड़ा ज्ञानी हूं इस अपने विद्वता को स्पष्ट करने के लिए नहीं विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए नहीं अपितु अपनी अनुभूति को आचार्य के अनुभूति के साथ मिलाने के लिए इस अभिप्राय से कहते हैं आचार्य बुद्धि संवादार्थम तो आचार्य बुद्धि है आचार्य का निश्चय आगमार्थ विषयक उस निश्चय के साथ अपने निश्चय का मिलान करने के लिए संवाद है एक विषय तत्व तो। मतिरिक संवाद कहा जाता है उनका निश्चय और मेरा निश्चय ब्रह्म तत्व विषयक बराबर है तुल्य है ऐसा निर्धारण करने के लिए आचार्य बुद्धि संवादार्थम और इसके लिए भी कहा कि यदि नहीं प्रकट करते तो क्या होता वो तो अभाना आवरण निवृत्त तो हुआ तरती शोकम आत्मवित करके वो हो ही जाता लेकिन ये भी आचार्य को न हो कि ब्रह्म तत्व का अनुभव करने के बाद अपने अनुभव को प्रकट भी नहीं कर पा रहा है तो ये मंद बुद्धि है बोलने का सामर्थ्य इसमें नहीं है अपने अनुभव को प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं है ऐसा भी मेरे विषय में आचार्य के मन में कहीं ये न हो इमंद मंद प्रज्ञता का निश्चय उस निश्चय को भी हटाने के लिए आचार्य के सामने आकर के कह रहा है इसलिए कहते हैं मंद बुद्धि ग्रहण व्यापहार्थन च एक नंबर टिप्पणी में मंद बुद्धि ग्रहण व्यापहार्थ का टिप्पणी अर्थ करते हैं अगर्जनो ही अगर्जन यानी ऐसा नहीं बताएगा यदि शिष्य आचार्य के द्वारा विचलित करने पर चुप रहेगा तो आचार्य को लगेगा कि ये मंद बुद्धि है मंद बुद्धि तो अगर्जनो ही मंदबुद्धि असौ असो, असो यानी स्वयं के लिए ये शिष्य आचार्य कहीं ये ना समझ बैठे कि मैंने विचलित कर दिया ये बिल्कुल शांत रह गया का अर्थ है अभी मंदबुद्धि है तो मंदबुद्धि असो मौन अवलंबनात क्यों मंद बुद्धि है तो कहते है, तो शांत रह गया चुप रह गया इति आचार्य से बुद्धि के मन में ऐसा निश्चय हो सकता है ओ तन निरा आचार्य के मन में कहीं ऐसा निश्चय न हो इसको निवृत्त करने के लिए शिष्य ने गर्जना की ये कहा कि आपके शिष्य हम लोगों में से जो कोई मेरे से अतिरिक्त दूसरा शिष्य मेरे इस वाक्य को ठीक ठीक जानता है वही सम्यक ब्रह्म ज्ञाता है ऐसा कहा आगे कहते हैं तथाच इत्यादि से तो गर्जना करने से कहते ये हुआ तथाच का अवतरण है टीका में तथाच इति आचार्य बुद्धि संवादे सती अर्थांतर अनाभिधाने सती अनभिधाने सती इत्यर्था। ये तथा है ना भाष्य में इसमें तथा अर्थ करते हैं कि आचार्य बुद्धि संवाद प्राप्त होने पर और अर्थांतर अनाभिधाने चती नो न वेदे ती इससे कोई अर्थांतर आगम वाक्य के अर्थ से भिन्न अर्थ को नहीं कहा गया अभी तो आत्मा ब्रह्म है इसी बात को कहा गया ये निश्चित होने पर गर्जितम उपन्नम भवति। जो गर्जित है का मतलब यौनस्तवेद यो, तदवेद ये अर्थ है ये उत्पन्न होगा यानी सिद्ध होगा इति ये जो गर्जित हैं यह सिद्ध होता है इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का विचार पूरा हो जाता है तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ करते हैं शिष्य और आचार्य के संवाद के द्वारा जो अर्थ निश्चित हुआ उसे अब श्रुति अपने स्वरूप में आकर के कह रही है श्रुति श्रुति से कह रही है आत्मा ब्रह्म है ये जो शिष्य और आचार्य के संवाद के द्वारा निश्चित अर्थ हुआ इसे श्रुति भी कह यही ठीक अर्थ है आत्मा ही ब्रह्म है यह अर्थ ओम पूर्ण मद